क्रिया शुद्धि द्वारा तस्मिन पर्यवसान अंत अग्नि में इंद्राया हवन करने का अभिप्राय इंद्र को तृप्त करना नहीं है वस्तु का त्याग होने से आज के सामने बैठने से श्रद्धा होने से अपने को देहातिरिक्त समझने से देखो ये अग्नि के सामने बैठते हैं और इंद्राया स्वाहा बोलते हैं तो इंद्र आके तुम्हारी रक्षा करेंगे ये उसका अभिप्राय नहीं है क उसका अभिप्राय क्या है क उसका अभिप्राय यह है कि तुम देखो अपनी बहुत परिश्रम की कमाई तो आग में डाल रहे हो हैं अच्छा तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और देहातिरिक्त देह के नष्ट हो जाने पर हम इसका फल स्वर्ग में प्राप्त करेंगे ये श्रद्धा है और वेद में जो बात कही गई है सो प्रामाणिक है हैं? और इस तरह से आप अपने अंतकरण को इस ढंग का बना लेते हो कि आत्मदर्शन में वो उपयोगी हो जाए तो ये जितनी क्रियाएं है वो भी आत्मदर्शन के लिए हैं और जितने प्रमाण हैं वो दृष्टा को सिद्ध करने के लिए हैं दृश्य को सिद्ध करने के लिए नहीं हैं तो मनु जी ने कहा न अध्यात्म न्यायात्म विश्चित होते ये, ये मनुस्मृति का श्लोक शंकराचार्य भगवान ने अपने श्लोक के साथ जोड़ दिया है तो अब आगे इस प्रसंग को बोला बड़ा ही महत्वपूर्ण वेदांत का जो सार सार है ना वो अब इस कार्य में आ रहा है आ, जो वर्षों तक वेदांत पढ़े और जो दो दिन वेदांत सुने है ना बराबर ज्ञान उसको हो गए हो ऐसा ऐसा प्रसंग अब मांडो की कारिका में आ रहा है ओम शांत दृष्टे मए यहांधर्बनगर यथा तथा विश्वदृष्ट वेदु विचक्षण न निधो न चोत्पत्ति नो न च साधक न नवै चूर्णवै मुक्त परमार्थता भावा भावरसद्भिरेरेवाये चलता भाव्यवयता शिवा को गंभीरता से आमूतू देखना होगा तो दूसरी ओर से अपनी नजर हटानी पड़ती है घड़े पर से आख हटाए बिना कपड़े को ठीक ठीक नहीं देख सकते नहीं एक को देखेंगे तो दूसरी ओर से नजर हटानी पड़ेगी इसी को वेदांत शास्त्र में अपवाद शब्द से कहते हैं यदि तुम्हें अपरिच्छिन्न वस्तु का पूर्ण वस्तु का ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार करना है तो परिच्छिन्न वस्तु पर से नजर हटानी पड़ेगी यदि तुम्हें आत्म वस्तु का साक्षात्कार करना है तो अनात्म वस्तु पर से नजर हटा नहीं पड़ेगी दुकान भी देखें और नाटक भी देखें ऐसा कैसे होगा नाटक देखने के लिए जो घंटी बजी दुकान पर से अपनी नजर हटाई दो वस्तु एक साथ न इंद्रियों के द्वारा देखी जा सकती और ना तो मन के द्वारा सोची जा सकती ना तो बुद्धि में आरूल होते ये जो मालूम पड़ता है कि हम दो उंगली साथ साथ देख रहे हैं ये गलत है दो उंगली साथ साथ नहीं देखती मालूम तो पड़ती है परंतु दो उंगली साथ साथ नहीं देखती वो तो चाक्षुष ज्ञान में इतना चांचल्य है और इतनी तेजी से वो दोनों उंगलियों पर आता जाता है कि मालूम पड़ता है कि हम दोनों को देख रहे हैं एक साथ दो चीज नहीं देखी जा सकती एक पर से जब नजर हटती है तब दूसरा दिखाई पड़ता है दूसरे पर नजर जाती है तो पहली चीज अपने आप छूट जाती है इस बात को प्राचीन भाषा में अपवाद कहा हुआ है इसको प्राचीन भाषा में वैराग्य कहा हुआ है माने चीज को तोड़ना फोड़ना नहीं होता ये नहीं कि कपड़ा देखना हो तो घड़े को तोड़ फोड़ दे या घड़ा देखना हो तो कपड़े को फाड़ के फेंक दें ये उसका मतलब नहीं होता परंतु अपने मन में जो दुविधा है ये देखें कि ये देखें ये देखें कि ये देखें इसको छोड़ के तब सत्य का दर्शन किया जाता है आत्मा का दर्शन करना हो तो अनात्मा पर से दृष्टि हटाओ तो परमात्मा का दर्शन करना हो तो संसार पर से दृष्टि हटा के पहचानो अपरिच्छिन्न ब्रह्म को अद्वय ब्रह्म को देखना हो तो द्वैत पर से दृष्टि हटाओ तो इसके लिए जो लोग परमात्मा के दर्शन के मार्ग पर चल रहे हैं उनको द्वैत दर्शन की उपेक्षा करके अद्वैत पर अपनी दृष्टि लगानी चाहिए इसके लिए ये आवश्यक है कि द्वैत वस्तु को उपेक्षास्पद बताया जाए कि भाई इसमें कुछ ज्यादा कीमत नहीं है ज्यादा महत्व तो नहीं है इसका अधिक मूल्यांकन मत करो आओ जरा पहले परमात्मा को समझ लो। अगर ये जिद्द करोगे कि हम तो दोनों चीज एक साथ देखेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी इसलिए देखो दुपति से ये बात सिद्ध कि मन की चंचलता में ही अनेकता भासती है जैसे स्वप्न जैसे मनोरथ और जब मन शांत हो जाता है तब तो सुसूपि काल में अथवा समाधि काल में अथवा एक काल में एकाग्रता काल में अथवा अपने प्रियतम के चिंतन में बिल्कुल लग गए हों तन्मय हो गए हों तो प्रियतम का भान होगा तो दुश्मन का भान नहीं होगा समाधि लग जाएगी तो विक्षेप का भान नहीं होगा सुषुप्ति हो जाएगी तो जागृत स्वप्न के पदार्थों का भान नहीं होगा हैं? तो ये सारी सृष्टि जो है ये मणि की रचना है मनीराम की बनाई हुई है तो इधर से अपनी नजर हटा के पहले अपने आप को तो समझो हैं दूसरी बात यह है कि दुनिया में जितनी भी वस्तु जानी जाती है समझी जाती है अनुभव में आती है वो आत्मानम पुरोधाय पहले अपने को आगे रख करके ही तब दूसरी चीज जानी जाती है माने आप अगर ये तस्वीर देख सकते हैं कि किसकी है तो पहले आंख अपने साथ रख करके देख सकते हैं बिना आंख के तस्वीर को नहीं देख सकते और आंख से अगर देख सकते हैं तो पहले मन को आंख में रख करके देख सकते हैं और मन को अगर आंख में रख सकते हैं तो पहले आप होंगे तब रखेंगे नारायण इसलिए जो चीज मन की चंचलता में तो भासे और मन की एकाग्रता में न भासे उसका मन के साथ अन्वय व्यतिरेक हुआ अन्वय व्यतिरेक हुआ माने मन यदि वैसा होवे वै तो दिखे और मन वैसा न होवे वै तो न दिखे तो जब मन वैसा है तब दिखती है ये मन का अन्वय है और जब मन वैसा नहीं है तब नहीं दिखती है ये मन के साथ उसका व्यतिरेक है इसलिए सृष्टि के जितने भेद विभेद हैं वे मन के बिना दिखाई नहीं पड़ते इसलिए नारायण मन को दूसरी ओर से हटाकर जरा अपने आप को समझना आवश्यक है तो ये सृष्टि के संबंध में बताया कि आपको ध्यान होगा कल ये बात सुनाई थी कि जो अध्यात्मबित नहीं है वो वेद का अर्थ नहीं समझ सकता जो अध्यात्मबित नहीं है उस कर्म का फल भी उसको नहीं मिल सकता मनुस्मृति का श्लोक कल शंकराचार्य भगवान ने जो अपने भाष्य में उत्तर किया है वो आपको सुनाया था न यन अध्यात्मित कष्ट क्रियाफल में है माने पदार्थ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे की स्थिति में जाना पड़ेगा बच्चे से पूछते हैं कि नाक क्या है तो वो ये नहीं कहता कि नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं या घ्राण कहते हैं ये बच्चा नहीं बताता नाक क्या है यह पूछने पर सीधे नाक पर उंगली रख देता है ऐसे आपसे जब किसी शब्द का अर्थ धर्म क्या है है ना आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है तो आप शब्द के बदले में शब्द मत बोलिए है, है ना? वो वस्तु बताइए ब्रज में गाते हैं एक पद हो नैना रे चित चोर बताओ ए, मेरी अंखो तुम चित चोर बताओ तुम ही रहत भवन रखवारे वे बाके वीर कहा घर के भेदी बैठ द्वार पर दिन ही घर लुटवाओ है तो आंखों से कहते हैं नारायण वस्तु न चाहिए लेने हार दिखाओ नैना रे चित चोर बताओ हमको वस्तु चाहिए बोला मन मन वो पदार्थ चाहिए शब्द के बदले में शब्द नहीं कच्चा पदार्थ देखना है तो अपरिचिन्न माने देश से अपरिचिन्न काल से अपरिचिन्न वस्तु से अपरिचिन्न ब्रह्म तत्व को यदि जानना है तो उसका आत्मा से अभिन्न होना तो अनिवार्य है क्योंकि जो चीज हमसे अलग होगी वो ब्रह्म नहीं हो सकते क्यों हम कम और ब्रह्म है हमसे अलग ब्रह्म है हमसे अलग ब्रह्म है तो हम जितने हैं उतना ब्रह्म नहीं हमसे जुदा ब्रह्म हैं? और हम अगर ब्रह्म से जुदा हैं तो है। हमसे ब्रह्म जुदा है तो जड़ है चैतन्य का अन्य के रूप में अनुभव नहीं हो सकता और यदि हम ब्रह्म से जुदा हैं तो परिच्छिन्न है विनाशशील है ब्रह्म से पृथक होकर के कोई वस्तु अविनाशी नहीं हो सकती और हमसे पृथक होकर के कोई वस्तु चैतन्य चे, नहीं हो सकते इसलिए ये सत्ता और चैतन्य की जो एकता है उसको जानने के लिए बाहर की सृष्टि पर से नजर हटानी पड़ती है द्वैत सृष्टि पर से नजर हटानी पड़ती है इसी को बहिरंग साधन की दृष्टि से वैराग्य बोलते हैं वो वैराग्य नारायण और अंतरंग साधन की दृष्टि से अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार बोलते हैं तो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार हुआ निधि के अंतर्गत और वैराग्य हुआ साधन चतुष्टय के अंतर्गत वैराग्य से अंतकरण की शुद्धि और अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार से निधि अब ये बात जो अभी तक युक्ति से सिद्ध की उसको कहते हैं कि वेदांत की दृष्टि से यही सिद्ध है स्वप्न माए यथा दृष्टे जैसे आपको बताया कि स्वप्न क्या होता है माया क्या होती है असत वस्तु आत्मी के ये सपना है जो मर गया वो फिर जिंदा नहीं हो सकता जो बीत गया वो फिर लौट नहीं सकता गया रविवार अब नहीं आ सकता गया गुरुवार अब नहीं आ सकता उसका नाम रखा जाएगा गुरुवार ही बोला लेकिन काल की धारा में गुरुवार बह गया बुधवार बह गया रविवार बह गया काल की धारा में मन की धारा में जो वस्तुएं आई वो बह गईं जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो रोशनी आती है मिनट भर मालूम पड़ता है कि वही तस्वीर है लेकिन वो तस्वीर तो बहती जाती है इसी प्रकार ये सृष्टि जो है ये बहती जाती है गई बात लौट नहीं सकती ये माया है जादू का खेल है अविवेकी लोग जो हैं, उन्हीं को ये सच्ची मालूम पड़ती है जिनको सच्चे और झूठे का विवेक नहीं है जैसे कोई मायावी पुरुष जो है वो एक बाजार फैला दे उसमें दुकान होए घर होए ऊंचे ऊंचे महल होए उसमें औरत होए मर्द होए चारों ओर व्यवहार फैला हुआ हो गंधर्व नगर दिखाई पड़ रहा है शाम को समुद्र की ओर मुंह करके बैठ जाओ वर्षा ऋतु होए और बादल उठें बोले शिव जी की बरात जा रही है देखो वो हाथी परिंदर चढ़े जा रहे हैं वो गरुड़ पर विष्णु भगवान चढ़े जा रहे है नारायण है आ, वो शंकर जी बैल पर चढ़े हैं और वो भूत प्रेत के नाच रहे हैं अब वो बादल में सब दिखाई पड़े उसके लिए बच्चे रोते हैं कि हमारा वो बैल कहाँ गया हमारा वो हाथी कहाँ गया है अज्ञानी लोग जो हैं वो उसके लिए रोते हैं लेकिन वो तो एकाएक दिखाई पड़ता है अकस्मात ये सब जो है ना ये सृष्टि ये जिसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंट बोलते हैं ना एक्सीडेंट अकस्मात अंत ये आकस्मिक जैसे स्वप्न में दृश्य आकस्मिक उदय होता है वैसे जागृत अवस्था में भी दृश्य आकस्मिक उदय होते हैं और वो फिर चले जाते हैं और जाने के बाद फिर लौटते नहीं बोले ये बात भला कहा देखी है और किसने देखी है तो बताते हैं तथा विश्वमिदम दृष्टम वेदांत सुविच ही जैसे गंधर्व नगर होता है जैसे माया जादू का खेल होता है जैसे स्वप्न होता है जैसे मनोराज्य होता है और वैसे सृष्टि दिखाई पड़ती है बचपन के हमारे मित्र हो जो हमारे साथ बचपन में खेलते थे और जो अलिफ में ब में है न उधर पहले अलिफ ब बोलते थे है और जो हमारे साथ पढ़ते थे जो दर्जा एक में हमारे साथ पढ़ते थे इसकी आगे मैंने पढ़ा ही नहीं तो क्या बताऊ आपको है ना जो मेरे साथ लग कौम भी पढ़ते थे मूर्ख चिंतामणि पढ़ते थे जिन्होंने हमारे साथ कौनदी पढ़ी व्याकरण पढ़ा अब वो कहाँ है वो हमारे रिश्तेदार वो नातेदार वो संबंधी ना? है है ये सृष्टि बदलती है इस बदलना को जो स्वीकार करता है ना वो सुखी रहता है वो और इस बदलने को स्वीकार करने में जो आनाकानी करता है वही दुखी रहता है देखो ये सुख दुख का आपको गुर बता दिया है ना जैसी परिस्थिति बदल जाए उसको ओ स्वीकृति दोगे तो सुखी रहोगे और कहोगे नहीं नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं पकड़ के बैठ जाओ तो परिस्थिति तो बदलेगी तुमको हमको रुला के बदलेगी रोने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी चीज को पकड़ के बैठ जाओ कि हमको तो ये ऐसे ही चाहिए बच्चे इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनका खिलौना टूट गया बोले हमको तो वही चाहिए हमने देखा है तो ना बच्चे हैं उनका कोई खिलौना टूट गया तो बोले इसके बदले में दूसरा ले का नहीं करे भाई हम ऐसे ही खिलौना बाजार से खरीद के दे देते दे नहीं हमारा तो वही चाहिए ये जो होता जाता है उसको ओ ये मंत्र है ओम स्वीकार मिति स्वीकारे का दधिया नही ले, आओ। ले ओ। हाँ जैसे बोलता है हा जी हाँ ईश्वर बोलता है इसके साथ तुम्हारा ब्याह हो गया कहा ना बोले कि इसने छोड़ दिया कहा क्या मर गई कहा है ना कब स्मशान पहुंचा दो कहा है ना जैसे जैसे ईश्वर करे है ना जी हुजूर बन जाओ ईश्वर के हा में हा मिलाओ ओ ओ, ओ। तो बोले ये बात भला कहा देखी गई अरे वेदांत सुख कु दृष्टम वेदांत सु बात कहां मालूम पड़ी कहां देखी गई वेदांतों में कई दृष्टम तो विचक्षण दृष्टम वेदांत में भी सब लोगों को ये बात देखने को नहीं मिलती बहुत लोग बरसों वेदांत पढ़ते रह जाते हैं उनकी समझ में नहीं आते तो इसके इसका कारण यह है कि वो वेदांत का जो सत्य है उसको कोई बौद्धिक सत्य है, समझना चाहते हैं आपको कल सुनाया था फिर एक बार ध्यान कि सृष्टि पहले नहीं थी ब्रह्म था यह बात गलत है कि तो सृष्टि बाद में नहीं रहेगी ब्रह्म रहेगा कि ये बात भी गलत है देखो ये हमारी आंखों के साथ कान के साथ जीव के साथ हाथ पाओं के साथ है ना इस के साथ जी सृष्टि इस समय दिख रही है ऐसी सृष्टि में देश से अपरिच्छिन्न काल से अपरिचिन्न वस्तु से अपरिचिन्न अद्वय ब्रह्म ज्यो का त्यों है अंतकरण के भेद से उसमें भेद नहीं है आंख के भेद से उसमें भेद नहीं है हो दिल के भेद से उसमें भेद कुछ भी दुनिया में हेर फेर करके ब्रह्म है, है ना ये कल्पना आप अपने चित्त से निकाल दो एक बार मैं एक संत के पास गया तो मैंने पूछा कि महाराज ये दुनिया कितनी बदल जाए कैसी कैसी हो जाए तो आप इसको पसंद करेंगे बोले कि कैसी भी बदल जाए हम तो कुछ न कुछ गलती इसमें निकाल देंगे क्योंकि <laughs> एक तो पैदा ही हुई हमारे सामने देखो बदली तो हमारे सामने पैदल ही पैदा पैदा ही हुई तब वो तो हमारी बच्ची हो गई हमारे सामने के खेलने वाली नन्नी मुन्नी है ना हम इस दुनिया को है ना ऐसे कहो कि किसी हालत में ऐसी बन जाने पर हम पसंद कर लेंगे के कोई मरे नहीं तब पसंद करेंगे किसी को रोग न हो तो पसंद नहीं कर तब पसंद करेंगे है ना हमारे मन के खिलाफ कुछ न हो तो पसंद करेंगे अरे हमारे मन के खिलाफ कुछ नहीं होगा तो हम तो रोने लग जाएंगे बिना कुछ, कुछ न कुछ मन के खिलाफ किए मजा नहीं आता हो दुनिया का अगर ये कहीं मन हो सृष्टि में दो मन ना होए तो मजा कहाँ से आएगा दो मन होने का ही तो मजा है फूल पहले कली के रूप में निकलता है फिर खिलता है यही तो उसका मजा है अब वो बना रहे तो उसमें मजा नहीं रहेगा टूट के गिर जाना भी उसका मजा है और उसका मुरझा जाना भी मजा है ये सृष्टि का यही खेद है तो मैंने पूछा महाराज कैसी सृष्टि बन जाए तब पसंद करोगे बोले भाई देखो सृष्टि को तो हम किसी रूप में पसंद नहीं करेंगे लेकिन ये सब अपना आत्मा है इसलिए सब रूप में पसंद करते हैं ये आपको एक प्रेम की बात आपको सुना सबसे प्रेम वही कर सकता है जो किसी एक से प्रेम नहीं करता जो किसी एक से प्रेम करने लग जाएगा वो सबका दुश्मन हो जाएगा सबसे प्रेम करना माने किसी एक के राग में नहीं फंसना ये सर्वात्म प्रेम का व्यावहारिक रूप है हो ये सर्वात्मक प्रेम का व्यावहारिक रूप है सबसे प्रेम करना माने कहीं भी प्रेम के व्यामोह में प्रेम के व्यामोह में न फंसना तो वेदांत विचक्षण ही वेदांत दृष्टा विचक्षण महापुरुषों ने वेदांत में ऐसा देखा है कि तो वेदांत में क्या है तो कहते हैं कि ये जो तुम सुख की दुख की पाप की कर्ण की अच्छे की बुरे की है ना कल्पना करते हो ना ये छोटी नजर से करते हो नजर छोटी है जब बहुत छोटी चीज पर तुम्हारी आंख बंद जाती है तब उसको अच्छा या बुरा समझ करके और स्वयं उद्विघ्न होने लगते हो नजर तुम्हारी कहां है देखो बड़ी चीज पर है या छोटी चीज पर है तो नेह नानास्ती किंचना इस सृष्टि में नाना तो कुछ नहीं है आज है ना दुश्मन के घर में जो गाली दुख का कारण बनती है ससुराल में वही गाली हंसी मजाक का सुख का कारण बन जाती है मित्रों में बैठ है ना कई जगह तो मैंने देखा कि ये मित्र लोग आपस में भले मानुष की तरह बात नहीं करते हैं है? तो अपने मित्रों को अवे तभी करके बोलते हैं हो हाँ। हमने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है ना विद्यार्थियों में भी देखा और प्रोफेसरों में भी देखा है ना आ, आपस में गाली दे के बोलना बड़ा प्रेम समझते हैं कहा हम लोगों की बड़ी आत्मीयता है, है ना? तो कहीं गाली भी आत्मीयता का सोच सूचक होती है और कहीं तारीफ करने पर यह होता है कि हमको ठगना चाहता है तो ये सृष्टि ऐसे ही है हो, है ना आ, कहीं आंख टेढ़ी करके देखो तो दुश्मनी समझेंगे कहीं एक आध चपत लगा दो तो मैत्री समझते हैं एक हमारे मित्र हैं वो बतलाते थे कि मैं पहले, पहले पहले लंदन गया तो हमको वहां के यातायात के नियम मालूम नहीं थे मैं ऐसे ही पैदल चल रहा था एक पीछे से मोटर आई तो मैं तो बस आई जाता उसके नीचे इतने में एक स्त्री ने झपट के हमारा हाथ पकड़ा और वो दूर सड़क से ले जाके ढकेल दिया बड़ा बुरा लगा क्योंकि बड़ा बढ़िया सभ्यता का बदलाव किया इसमें इतने।, इतने में फर्क से मोटर निकल गई पीछे तो इसने तो बचा दिया भाई तो दुनिया में जिस चीज को हम अपनी नासमझी से नादानी से छोटी नजर से बुरा समझते हैं उसमें भी बहुत अच्छाई होती है और जिसमें बहुत अच्छाई समझते हैं उसमें से बुराई निकल जाती है असल में सब जगह सद्वस्तु है जो भी क्रिया होती है उसमें सत्ता है जो भी क्रिया होती है उसमें ज्ञान है जो भी क्रिया होती है उसमें आनंद है सब सब में सब है एक महात्मा का एक महात्मा का वचन है सब में सब है तो इसीलिए ये जो हमारे वेदांतियों ने ये कहा ना कि अच्छाई बुराई का ज्ञान केवल शास्त्र से ही होता है उसका अर्थ है कि अच्छाई बुराई वस्तुनिष्ठ नहीं है किसी वस्तु में अच्छाई बुराई नहीं है किसी क्रिया में अच्छाई बुराई नहीं है है ना? जिस संप्रदाय में जिस समाज में जिस परिस्थिति में जिस काल में है न आचार्यों ने अच्छी अच्छाई बुराई की जैसी कल्पना कर दी वैसी है ये तो वेदांत महाराज दिमाग पर से सारे बोझ को उठा करके समुद्र में फेंक देने के लिए है किंचना इस सृष्टि में कुछ भी नाना नहीं है अरे काहे को दो पीढ़ी ऊपर जाते हो कि नाना है हमारा है अरे तुम ही हो तुम ही। बोले तब नाना कहाँ गया किसी के नाना तुम भी हो है ना तुम्हारी बेटी के बेटा होगा तो उसके तुम कौन होगे? नाना ही होगे ना ना के मर जाने पर तो रोते हो कि हमारे नाना मर गए है ना या नाना के आने पर डर जाते हो तो उनके साथ जरा सभ्यता का बर्ताव करना चाहिए लेकिन खुद भी तो किसी के नाना हो रहे हो प्रिया तो ना नाना नाना कुछ नहीं है इंद्रो माया भी, भी एक इन इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है वो इंद्र ये इंद्रिय है ना इंद्रिय इंद्रिय शब्द कैसे बनाया तो जो इंद्र का होवे गए तो इंद्रिय है इंद्र सृष्टम इंद्रियाम इंद्र दुष्टाम इंद्रियाम इंद्र दत्ताम इंद्रियाम इंद्रिय माने क्या होता है जिसको इंद्र ने बनाया जिसके साथ इंद्र मिला रहता है जिसको इंद्र ने दिया उसका नाम इंद्र जो इंद्र का को इंद्र और माया माने इंद्री तो इंद्र इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ जो इंद्र है वो इन इंद्रियों की माया से अनेक रूप मालूम पड़ता है कभी पांव गलत रास्ते पर चला गया तो बोले हम पापी कहीं हाथ से गरत काम हो गया बोले हम पापी है ना कहीं किसी को पांच रुपया दे दिया कहा हम कुण आत्मा इंद्रो माया भी गुरु रूपये ये जो इंद्रियों की माया है इसी से ये इंद्र जो है आत्मा ईदम द्रष्टा इति ईद्र ईदम्द्रम संतम इंद्र इसकी आशक्त इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं जो इदम का दृष्टा है विषयों का दृष्टा है इंद्रियों का दृष्टा है अंत चरण का दृष्टा है उसको तो इंद्र बोलते हैं अच्छा इंद्रिय को इंद्रिय क्यों बोलते हैं एक दूसरी बात आपको क्या कहा का देवता है इंद्र आप लोग रोज पढ़ते हैं ना क्या स्विन्हा तो इंद्रो वृद्धक उसका मतलब है कि जब तक कथा में बैठे हैं, तब तक हाथ को चंचल न करें स्वस्थ न इंद्रो ब्रवा स्वस्थिना पूा आस्था जो देवता है ना, चारों ओर का ज्ञान देने वाला पूषा तो वो स्वस्थ ही हमारा कल्याण करे हमारे कथा में बैठ के है ना अपनी हाथ को चंचल न करें हो अपनी आंख को चंचल न करें स्वस्थिना सार्थ्य हरिश्चने में ही शब्द जो है वो सीधे कान में आवे इधर उधर रास्ता छोड़ के न जाए हरिश्चने में, में। सार्थ्य माने गरुड़ा शब्दात्मक गरुड़ जिस पर भगवान चढ़ के आते हैं शब्द है गरुड़ और उसमें अर्थ है विष्णु है ना और वो सीधे कान में आते हैं तो जब स्वीनक तार्क्यो अरिष्ठ नैनी बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे कान के रास्ते से शब्द सीधे हृदय में पहुंचा है शब्द के गरुड़ पर चढ़ के विष्णु भगवान हमारे हृदय में आवे हैं माने हमारे कान जो है वो इधर उधर गड़बड़ाए नहीं ये मतलब होता है भारत का देवता है इंद्र बैठ तिनका मत छोड़ा अब कई लोग बैठ के माल ही उ और कथा भी सुन रहे तो कापी पर लिखते जा बत्ती बना रहे कथा सुन रहे है, है ना? तो क्या हुआ अब उनका जो इंद्र है तो, तो बत्ती बनाने में लग गया कथा समझ में कहा से आएगी है ना तो स्वस्थिना इंद्रो वृद्धक करवा उनका झूठा हो गया है ना स्वस्थिना इंद्रो वृद्धक करवा ये झूठा हो गया तो इंद्रिय शब्द जो है ना हमारे शरीर इंद्रिय हाथ का देवता इंद्र माने हाथ से जो हम कर्म करते हैं उस कर्म से जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अनुसार इंद्रियों की प्राप्ति होती है इंद्रियों की प्राप्ति जो है आ, देखने की वासना जिसके मन में बड़ी प्रबल है ना उससे आंख बनती है सुनने की वासना से कान बनता है बोलने की बासना से मुंह बनता है खाने की वासना उसे जीव बनती है चलने की बातना से पांव बनते इनका निर्मा इंद्रिया है न इंद्रमाने कर्मा देवता जो इंद्र है उस इंद्र ने हमारी इंद्रियों की सृष्टि की है कैसे माया भी ही। ये नहीं समझना कि परमाणु से बनाया है प्रकृति से बनाया है करना इंद्र के साथ एक जादू है एक माया है एक इंद्रजाल है इंद्रजाल उसी से ये बना है इंद्रो माया बे आत्मग्र आती यहाँ जब तुम सोते रहते हो ना और नींद सोचती है तो सोते समय कौन था तो बिल्कुल आत्मा आत्मा आत्मा है सोचते फिर, देखो यहाँ तक पता नहीं चलता नींद सूचने के बाद कि मैं कौन हूं और किस जगह सो रहा था जब पहले नींद टूटती है ना जाग्रता अवच्छा पूरी नहीं आती है ये नहीं मालूम होता कभी कभी बंबई में जगते हैं और मालूम पड़ता है कि वृंदावन में बोला अच्छा जब इधर उधर देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि नहीं ये तो बंबई का दृश्य है वृंदावन का नहीं तो आ, मैं कौन हूं मेरा क्या नाम है है ना और मैं किस आश्रम में हूं है ना मुझे क्या काम करना है कुछ नहीं करता कुछ तुरता ही है तो ये इंद्र जो है ना ये जादू का खेल है जादू के खेल पे अपने को तो कहीं बंबई में मानता है कहीं ये बोलता है कहीं वो बोलता है माया विश्रूपे आत्म वेद मजरा पहले शुरू शुरू में प्रत्येक विचार के प्रारंभ में आत्मदेव ही रहते हैं <coughs> है ना? आपके मन में जब आपका नाम रखा गया तो मोहन मोहन तो, तो ये नाम रखने के पहले कौन था तुम थे कि नहीं जब नाम रखा गया जब तुमको ये शरीर मिला तो उससे पहले तुम थे कि नहीं थे में तुम पहले से थे कि नहीं थे तो सबसे पहले कौन तो रहता है कि अपना आत्मरे हो और इसी का जब ठीक ठीक विचार करते हैं कि मरती है दुनिया हो कि हमको ये नहीं मिला हमको ये नहीं मिला हमको ये नहीं मिला लोग कहते हैं कल्पना हे भगवान ये हमारा मा, हमारी माँ है और ये हमारा बाप है और ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा दोस्त है और ये हमारा सुख है और ये हमारा दुख है है ना और अच्छा ये पाप है ये पुण्य है ये नरक है ये स्वर्ग है अपना जीवन देखो ये उचित है ये अनुचित है ये न्याय है ये न्याय है, न्या है ये सब काहे से चल रहा है ये क्या हड्डी मां से चल रहा है हड्डी मांस से कुछ नहीं चल रहा है नारायण <coughs> सुख चीज ऐसी है जो हड्डी मांस को नहीं होता सुख ऐसी चीज है वो जो हड्डी मांस को दुख नहीं होता हड्डी मांस को दुख भी नहीं होता नहीं तो क्लोरोफार्माने के बाद भी होता इंजेक्शन लगाने के बाद भी होता है ना नाराज नारायण जी जिनको खाता वाटा लगने वाला होता है ना कुछ शराब पीने लगते है वो है गम गलत कर रहे हैं उनको तो दुख कम होता है सुनते हैं ऐसा है ना ये कर लोग जो है ना वो सलाह दे देते हैं है कर लो, क्या क्या अभिप्राय है इसका तो मन को इधर से उधर मन को इधर से उधर किए बिना है ना दुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकते। जिस पर तुम हाथ रख दोगे वो सुख हो जाएगा जिसको तुम प्रेम की आंख से देख लोगे वो सुख हो जाएगा जिसको द्वेष की आंख से देखोगे वो दुश्मन हो जाएगा जिसको प्रतिकूल समझ से देखोगे वही तुम्हारे लिए दुख हो जाएगा जिसको अनुकूल समझ के देखोगे वही तुम्हारे लिए सुख हो जाएगा और अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं है तो दुनिया में कभी सुख नहीं मिल सकता है ना? जो भी मिलेगा वो प्रतिकूल ही मिलेगा जो भी और जब मन अपना ठीक हो तो जो भी मिले उसमें अनुकूलता आ जाएगी ये अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु से नहीं बनती क्रिया से नहीं बनती ये मन से बनती है और दूसरी याद वही भय भगवती जिसको तुम अपने से पराया समझोगे हो अपने से डर नहीं लगता ये पेट लोगों को तो अपने से भी डर लगता है तो कहीं हम है ना धोखे में आके किसी को कुछ दे न बैठे ये बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हैं हो ये पैसा तो कमाते हैं बेईमानी से है ना और जब देना होता है तो कहते हैं कि साक्षात भगवान आके हमारे हाथ से देंगे है ना और भगवान न मिले तो कम से कम वशिष्ठ जी तो आवे ब्यास जीतो आवे पर जी तो आवे तो हम तो बाबा सुखदेव जी के हाथ में रहेंगे वो लेने के लिए आवे तो अरे भाई सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित से कुछ नहीं लिया बोले तो उसे नहीं लिया तो क्या हमारा तो लेंगे है न तो मनुष्य का जो दिमाग है ना वो बड़ा ऊंचा हो जाता है वो दिमाग ऊंचा होना तो आप लोग समझते है ना है न कान ऊंचा हो जाता है तब पैसा होता है ऐसे करके सुनना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं ना कान ऊंचा हो जाता है तो जब दिमाग ऊंचा हो जाता है दिमाग ऊंचा हो जाता है तो बात जल्दी समझ में नहीं आती है तो द्वितीयात वही भयम भवती जिसको तुम पराया मानोगे उससे डरना पड़ेगा जिसको अपना मानोगे उसके साथ मिल जाओगे एक हो जाओगे द्वितीयाद वही भयम भगवती न तो सब जुटी चशक की बात तो ये है आ, कि अपने आत्मा से सिवा दूसरा कोई नहीं है प्रलय में नहीं समाधि में नहीं हो इसी व्यवहार में बोलते हुए दूसरा नहीं है सुनते हुए दूसरा नहीं है हजार आदमी सड़क पर चलते हुए भी दूसरे नहीं है मौत में दौड़ती हुई भी दूसरी नहीं है ग्रहण अक्षत सारे नारायण ये सब <coughs> खगोल भूगोल की सारी क्रिया हो रही है है ना और समुद्र उमर रहे हैं फूल छिल रहे हैं, हैं अग्नि प्रज्वलित हो रही है सूर्य चंद्र आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, हवा चल रही है आंधी तूफान आ रहे हैं है आकाश सबको धारण किए हुए हैं और द्वईक नाम की वस्तु नहीं है कैसे का अपने अखंड अद्वय आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाए तो देखो अपने आप के सिवाय और कुछ नहीं है तो यत्र यम आत्मयी बाब हो यही मूल बात यही है कार्य कारण का भाव नहीं है ये कारण की जो कल्पना है ना देखो कभी जंगल में बैठे हैं तो ये आदमी आ रहा हो अरे आदमी यहाँ क्यों आ रहा है अब देखो बाकी आदमी के मन में क्या होगा वो ऐसे सोचेगा कि उसके मन में पाप का संस्कार तो देखो हम अकेले आके यहाँ जंगल में बैठे हैं, तो हमारे दुश्मन को पता लग गया होगा कि वे जंगल में अकेले बैठे हैं तो ये आदमी भेजा है उसने कि जाके मारो ये कल्पना क्यों होगी अपने तो हृदय में जो द्वेष है उसके कारण ये कल्पना होगी ये पापी आदमी का लक्षण होगा अच्छा पुण्यात्मा पुरुष के मन में क्या लग, क्या होगा हैं? तो देखो जैसे मैं भजन कर करने के लिए विरक्त होकर जंगल में आया हूँ वैसे ये भी हमारे तरीका पुण्यात्मा कोई वरक्त कोई ईश्वर का कृपा पात्र कोई सदगुरु का कृपा पात्र क्या यही जंगल में एकांत में भजन करने के लिए आया है ओ बहुत बढ़िया हुआ है ना? एक बार में जाके एक जगह बैठा हूँ क्या नाम ब्रह्म गुफा बोलता है उसको तो स्वामी राम तीर्थ ने वहां पर चर्चा किए है तो ब्रह्म गुफा बोलता हूँ तो जाकर बैठा तो दो तीन घंटे तो मन बहुत बढ़िया रहा और उसके बाद कोई आता हुआ आदमी दिखे ना वहां तो खुद ही चीज दिखता था तो ये मालूम पड़े कि आके पूछेगा कि पानी की भोजन करोगे तो क्योंकि <laughs> तो भूख लग गई हो बारह एक बजे तक भूख लग गई तो ये ख्याल हो कि आदमी आके पूछेगा कि भोजन करोगे ऐसा खाने की याद आती मैंने कहा कि ऐसे बैठना प्रतीक नहीं है ना फिर वहां से उठ के गया हो फिर ईश्वर ने भोजन कराया आ, एक महात्मा मिले बोले मारे साथ चलो बदली नाथ मैंने कहा तो भूख लगी है भाई पहले भोजन बाद चलना बाद में भले हे डॉप आ, आ, आ जा तो हाथ में नहीं आया हो एक आदमी दौड़ता हुआ आया बोले भोजन करो भोजन करो। आ, तो बोले थे हम फलाहार करेंगे काग एकादशी है फलाहार ही बना है चलो आप लोग भोजन करेंगे तो अपने मन में जो प्रतिकूलता की कल्पना है वही दुख देती है आ, आ, मन अगर ठीक हो गया ना तो सब ठीक हो गया क्योंकि दुनिया में चीज दूसरी नहीं है आ, और जब अपना आपाई है तो अपने आपे से अपने को दुख जा, अपने आपे में अपने आप को साथ क्या अपने आपे में अपने आप को नरक क्या है ना ये तो बराय की कल्पना करके ही हम दुखी हो रहे हैं तो ये बात किसने देखी कहाँ देखी गई बोले वेदांत ही तू जैसी दुप्ति से सिद्ध हुई वैसी वेदांत में लिखी है वेदांत का सिद्धांत ही है तो वेद माने ज्ञान हो और अंत माने उसकात्पर्य हो